चरक tints विनाश क्रिया का उनके आगे नृत्य करने लगी और कुछ वहीं स्थित होकर उनकी ओर देखकर उनके का पान करने काविनिया कर्याएं अपने अंगों से श्रेष्ठ आभोषण को उतारकर उनसे लोगक भोषण श्रीृष्ण को आधरपूर्वक आभोषित करने लगी कुछ उनके अंगों से श्रेष्ठ आभोषणों को लेकर अपनी को तथा अपने आभोषणों से माधव को सजाने लगी कतपर मुख के समान नैन वाली का मनोहत करन्याएं कृष्ण के समीभ में जाकर उनके मुख कमण का वि्पर्ष्ट करने लगी उनकी माया मोहित कुछ अपसराएँ लोकों के आदिकारण गोबिंद का हाथ पकड़कर उन्हें अपने भवन में ले गए उन कमल लोचन भगवान श्रीकृष्ण ने बहुत से रूप धारण कर लीना पूर्वक उनकी अविस्त कामनाओं की पूर्ति की इस प्रकार श्रीमान नारायण हरि ने संसार को अपनी माया से मोहित करते हुए देवादी देव शंकर के नगर में बहुत समय तक रंगड़ किया बहुत दिन गतित होने पर द्वारकापुरी के रहने वाले लोग गोबिंद के विरह में भयभीत एवं बेहल हो गए तब पहले कृष्ण जारा छोड़ दिए गए बलवान गर्म उनको ढूंढते हुए उस हिमाने पर्वत पर गए वहाँ गोबिंद को तो मणि को विनय पूर्वक प्रणाम कर पुनः द्वारवतीपुरी में लौट आए इसी बीच अत्यंत भयंकर हजारों महादैत्य तथा राक्षस भय उत्पन्न करते हुए सुंदर द्वारका में आ पहुंचे कृष्ण के समान पराक्रम वाले बलवान सुटर्न गरुण ने महान द्वारा उन्हें मारकर शुभपुरी की रक्षा की इसी समय भगवान नारद शिखर पर का दर्शन दारिकापुरी में गए उन नारद को देखकर वहां दारका में निवास करने वाले सभी ने पूछा नारायण नाथ भगवान हरि कहां हैं उन्होंने नारद ने कहा कि भगवान हरि कैलाश शिखर पर रहन कर रहे हैं मैं उन महायोगी को देखकर आज यहां आया हूं विक्रम उनका वचन सुनकर आकाश में चलने वाले पक्षी में श्रेष्ठ वे धर्म श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर गए उन्होंने देवकी पुत्र गोविंद हरि को देवाध देव शंकर के समीप रत्न मंडित भवन में एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान देखा वहां देवता दिव्य स्त्रियां महादेव के गण सिद्ध तथा योगी जन चारों ओर से घेर कर, उनकी उपासना कर रहे थे धर्म ने कल्याणकारी शंकर को भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और द्वारका पुरी का समाचार हरी से किया अंतर् नील लोहित शंकर जी को विनय पूर्वक प्रणाम कर और उन हरि की आज्ञा प्राप्त कर स्त्री समूह द्वारा पूजित और अमृत के समान मधुर स्वाद युक्त वचनों से सत्कर्त्तवे मदसुदम श्रीकृष्ण कश्यप पुत्र गरुण पर आरूण होकर अपनी पुरी को चले शंख चक्र तथा गदाधारी शत्रुहंता महायोगी को जाते हुए देखकर गंधर्व तथा शेष अप्सराओं ने उनका अंगूठ किया दिशात्मा गोबिंद हरि उन सभी अंगनाओं को विदा कर शिव रही उस दिव्य पुरी द्व निशिष्ठ शीघ्र ही उस दिव्यपुरी द्वारवती को गए निशिष्ठों उन मुरारी के चले जाने पर वे कामिलिया चंद्रमा रहित रात्रि के समान शोभाहीन हो गई पुरवासियों ने श्री के आगमन के शुभ समाचार को सुनकर शीघ्र दिव्य एवं मंगलमय द्वारवती को सुसज्जित किया श्री के आगमन से अति प्रसन्न द्वारका और रत्नों से जटित ध्वजों लाजा आग् मांगलिक वस्तुओं से सुंदर को सजा दिया मधुर रत्न वाले विविध वाद्यों हजारों शंखों को वे लोग बजाने लगे गोविंद के शुभ पुरी में प्रवेश करते ही युवती स्त्रियां मधुर स्वर में करने लगी उन ईशान कृष्ण को देखकर वे नित्य करने लगी और महलों के ऊपर स्थित स्त्रियां वासुदेव पुत्र श्री के ऊपर फूल बरसाने लगी भवन में प्रवेश कर महायोगी कृष्ण आशीर्वादों से अभिनंदित होते हुए अत्यंत रमणीय शुक्लवर्ण के मंडप में स्थित एक श्रेष्ठ आसन पर अपनी पत्नी के साथ सुशोभित हुए वे चारों ओर से शंख वैज्ञान्ति माला से बहुषत उस रमणीय शेष्ट आसन पर अचूत श्रीकृष्ण जामुन्ति के साथ उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे देवी उमा के साथ महादेव ब्राह्मणों उन अव्यय तथा लोगों के आदिकारण श्रीकृष्ण का दर्शन करने के लिए देवता गंधर्व और पूर्वज मारकंडे आदि महर्षि वहां आए तब उन भगवान श्री कृष्ण हरे ने मारकंडे जी को आया देखकर आसन से उठकर विनय पूर्वक प्रणाम किया और उन्हें आसन दिया लंबी भुजाओं वाले हरे ने प्रणाम के द्वारा उन ऋषि गणों की पूजा करके और उनके मनोरथों को प्रदान करके उन्हें विरा किया प्रादेंटल मध्याह्न काल में शैलदीवाद देव हरि ने स्नान शुक्ल वस्त्र धारण किए और हाथ जोड़कर सूर्य की आराधना की दिवाकर सूर्य की ओर देखते हुए उन्होंने विधि पूर्वक का जप किया उन मनदेवेश्वर ने देवताओं मुनिगां और पितरों का तर्पण किया मुनि मार्कंडेय के साथ देव मंदिर में प्रवेश कर उन्होंने लिंग में प्रतिष्ठित भस्म भूषित बोधेश्वर श्री शंकर की पूजा की मनुष्यों के नियमांत उन्होंने सह सभी नियमों को पूर्ण कर ब्राह्मण की पूजा की और मुनेश्वर मार्कंडेय को भोजन कराया विपेंद्रों तदुपरांत पुत्रों आज से घिरे हुए अच्छुत ने आत्मनिष्ठ होकर मारकंडे जी से पुराणों की पूर्ण दायिनी कथा को सुना इन सारे कर्मों को देखकर महामने मारकंडे ने स्त्रीकृष्ण से हंसते हुए मधुर वचन कहा मारकंडे जी बोले देव कर्म द्वारा आपकी ही पूजा की जाती है और योगियों के धेव भी आप ही हैं फिर आप शुभ कर्मों के द्वारा किस देवता की आराधना कर रहे हैं यह मुझे बतलाइए आप ही ये परम ब्रह्म हैं निर्वाण रूप है, और पृथ्वी का भार उतारने ऋषि मुनि ने आदरत हुए हैं सभी पुत्रों के सुनते हुए हैं वन में श्रेष्ठ महाबाहु कृष्ण ने उनसे मार्कंडे जी से हंसते हुए कहा श्री भगवान ने कहा आपने जो कुछ भी कहा सब सत्य ही कहा है इसमें संशय नहीं है तथा मैं सनातन देव ईशान शंकर की पूजा करता हूं मुझे ना तो कुछ करना है और ना जानते हुए भी मैं परम शिव की पूजा करता हूं माया से मोहित लोग उन देव शंकर का साक्षात्कार नहीं कर पाते परंतु मैं अपने मूल का परिचय देते हुए उनकी पूजा करता हूं संसार में लिंगार्चन से अधिक कोई पुण्य और भय का नाश करने वाला कर्म नहीं है अतः इन लोकों प्राणी मात्र के कल्याण के लिए में शिव की पूजा चाहिए वैदिक सिद्धांतों को जानने वाले लोग इस लिंग को मेरा ही स्वरूप कहते हैं इसलिए मैं स्वयं आत्म स्वरूप ईशान का पूजन करता हूं मैं उन्हीं शंकर की परम हूं मैं शिव स्वरूप हूं इसमें कोई संदेह नहीं वेदों में ऐसा ही निश्चय किया गया है कि हम दोनों में कोई भेद विद्यमान नहीं है संसार से लोगों को देव महादेव का ध्यान पूजन और अनुमन करना चाहिए तथा लिंग में महेश्वर को सदा प्रतिष्ठित समझना चाहिए श्री मारकंडे जी ने पूछा विशाल नेत्रों वाले देव श्रेष्ठ कृष्ण आप इस गूढ एवं श्रेष्ठ विषय को बतलाईए कि लिंग क्या है और लिंग में किसकी पूजा होती है श्रीभगवान ने कहा ज्योति हिस्सरु अक्षर अव्यक्त आनंद को लिंग कहा गया है। और वेद अव्यय तथा लिंग धारण करने वाला कहते हैं प्राचीन काल में जब सर्वत्र जल ही जल एकारणों एक हो गया और स्थावर जंगल सब नष्ट हो गया तब ब्रह्मा तथा मुझे प्रबोधित करने के लिए उसी एकारणों एक में शिव का प्रादुर्भाव हुआ उसी समय से लोकों में कल्याण की कामना से ब्रह्मा तथा मैं दोनों ही सदा महादेव की पूजा करते ह� श्री मार्कंडे जी बोले श्री कृष्ण अब आप यह बताएं कि पूर्व काल में आप लोगों को ज्ञान देने के लिए वह ईश्वर का परम पद रूप लिंग किस प्रकार स्वयं प्रकट हुआ श्री भगवान ने कहा प्रलय काल में विभाग रहित तमोमय भयंकर एकमात्र समुद्र एकारण ही था उस एकारणों के मध्य भाग में शंख चक्र गदा धारण करने हजारों आंख हजारों चरण हजारों बाहों वाला होकर शयन कर रहा था इसी बीच मैंने दूर स्थित अनंत प्रभा वाले करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान शोभा संपन्न कृष्ण ऋग का चर्म धारण किए हुए ऋक् यजुः तथा साम वेद द्वारा स्थित हो रहे कांचन के समान आभा वाले महायोगी चतुर्मुख देव पुरुष को देखा चरण भर में ही वे योग ज्ञानियों में श्रेष्ठ महादूत ब्रह्मा मुस्कुराते हुए स्वयं मेरे पास आए और कहने लगे